मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत को बताया कि हेडक्वार्टर अभी तुरंत ही कुलदीप को हेड ऑफिस लाने के बारे में नहीं सोच रहा है चूंकि केस यहाँ सोलन में हुआ है और मेडिकोर फार्मा भी यहीं की कंपनी है तो ऐसे में इस केस की आगे की जांच भी अभी यहीं से करना ठीक रहेगा अभी हेडक्वार्टर का यही ऑर्डर है कि जल्द से जल्द इस केस से जुड़े जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी को अरेस्ट किया जाए और मेडिकोल फार्मा के घटते शेयर प्राइस पर जितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सके किया जाए इसके बाद विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर सहगल ने उसे बताया अरे अपने चिंता की कोई बात नहीं है किसी भी हालत में कुलदीप और उसके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं बचकर नहीं जा सकते ये सुनकर मिस्टर आशुतोष सोनी थोड़ा मुस्कुरा पड़े और फिर उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन कुछ भी हो विक्रांत तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया है जिस तरह से तुम केस सॉल्व करते हो और जिस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ते हो भाई मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुड जॉब वेरी गुड जॉब आशुतोष ने कहा और फिर इसी के साथ उन्होंने अपने सामने रखा ड्रिंक उठाकर पीना शुरू कर दिया एक से पीने के बाद उन्होंने गिलास को नीचे रख दिया और फिर विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोल पड़े देखो विक्रांत इस जानवी की बातों को दिल से मत लगाना वो ऐसी ही है सबसे ऐसे ही बात करती है सीधा बोलती है बिना कुछ सोचे समझे और जो उसे करना होता है वो भी कर डालती है किसी की परवाह नहीं करती है बहुत बोल्ड ऑफिसर है इसे सब आग वाली मैडम भी कहते हैं। <laughs> आग वाली मैडम विक्रांत ने थोड़ा अजीब सी नजरों से आशुतोष की तरफ देखते हुए सवाल किया हाँ हमेशा मुंह से आग उगलती है निय <laughs> आशुतोष ने खूब जोर से हंसते विक्रांत की गिलास से अपना गिलास लड़ाते हुए कहा ओ तो क्या अब मुझे इस लड़की के लिए पानी बनना पड़ेगा आग बुझानी पड़ेगी लग रहा विक्रांत मनी मन खुद से कहने लगा मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मैडम भी बिल्कुल हमारे सर की ही तरह है अचानक से अनुष्का ने बीच में बोलते हुए कहा इनके ऐसे नेचर की वजह से ना तो इनकी अभी तक शादी हुई होगी और ना ही कोई इनका बॉयफ्रेंड होगा और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आगे भी इनका कोई बॉय या पति नहीं होने वाला है विक्रांत आंखें दिखाकर अनुष्का को चुप कराने की कोशिश करने लगा लेकिन तभी मिस्टर आशुतोष ने इशारे से विक्रांत को रोकते हुए कहा हे हे कोई नहीं कोई नहीं कहने दो सही ही कह रही है सही में इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है इनफैक्ट तुम ये भी सही कह रही हो कि ये लड़की तुम्हारे विक्रांत सर की ही तरह है <laughs> दरअसल इसका भी सिलेक्शन स्पेशल टीम में बहुत कम उम्र में और एक बार के ही एफर्ट में हो गया था इसने भी अपने छोटे से करियर में काफी मुजरिम पकड़े हैं और काफी बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं इसीलिए इसकी काबिलियत को देखते हुए बहुत जल्दी स्पेशल टीम में शामिल कर लिया गया था लेकिन अभी पिछले साल की बात है किसी केस पर काम कर रही थी तो कुछ गलती हो गई थी इससे केस बन गया था और फिर स्पेशल टीम से बाहर करके इसे ओल्ड केस में लगा दिया गया तब से ये तमिल स्टार वाले केस पर काम कर रही है इस घटना के बाद से काफी शॉर्ट टेम्पर हो गया है इसका अक्सर ऑफिस में ही किसी न किसी से लड़ती रहती है और कई बार तो इसके ऊपर मिसबिहेव का केस भी बन चुका है ओ अब विक्रांत अच्छे से इस लड़की के गुस्से और अकड़ू नेचर के पीछे की वजह समझ चुका था देखा कहा था ना मैंने अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लंच करने के बाद दोपहर में ही विक्रांत अनूप सहगल समेत सभी ग्रुप को हॉस्पिटल ले गया जहां पर सारे मुजिमों को रखा गया था और उनका इलाज किया जा रहा था वैसे मंगल और बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर ने पहले ही अपना बयान पुलिस को दर्ज करवा दिया था वो बस कुलदीप को ही जानते थे और बस कुलदीप के इशारे पर ही काम करते थे उन्हें इस काम के बदले भरपूर पैसा दिया जाता था कुल मिलाकर मेन आदमी तो कुलदीप ही था वही इन लोगों से सारे काम करवाता था और साथ में वो बाहर विदेश में बैठे मेन मास्टर से कमांड लेकर आता था यानी कि केस के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन तो कुलदीप के पास ही थी कुलदीप से पुलिस अब तक कई बार पूछताछ कर चुकी थी लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया वो बार बार पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा था और खुद को निर्दोष ही बताया जा रहा था हालांकि मिस्टर आशुतोष इससे बहुत परेशान नहीं हुए वो अच्छे से जानते थे कि शातिर अपराधियों को कैसे इंटरोगेट किया जाता है बस अभी वो यहाँ हॉस्पिटल में अपने तरीके को आजमाना नहीं चाहते थे लेकिन वो इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर थे कि एक बार कुलदीप को पुलिस स्टेशन में पहुंचने की देर है फिर वो क्या उसका बाप भी सब कुछ बताकर जाएगा यहाँ पर मेडिकोर फार्मा के केस पर काम करने के लिए मिस्टर आशुतोष सोनी साहब अकेले नहीं आए हुए थे बल्कि उनके साथ एक पूरी टीम आई हुई थी दरअसल मेडिकोर फार्मा कंपनी के शेयर काफी बुरी तरह से गिरते जा रहे थे कंपनी अब तक इस केस की वजह से अरबों रुपए का नुकसान उठा चुकी थी ऐसे में दिल्ली से ये ऑर्डर था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को खत्म करके कंपनी के बिजनेस के ट्रैक पर आने में मदद की जाए इस वजह से यहाँ पर पहुंची टीम बड़ी सावधानी से केस पर काम कर रही थी यहां हॉस्पिटल में इन तीनों जिंदा मुजरमों से मिलने के बाद टीम सीधे ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच गई जहां पर इस केस में जान गंवाने वाले मुजरमों की डेड बॉडी को रखा गया था स्पेशल टीम ने डेड बॉडीज को अभी टेस्ट करने वाली थी हालांकि पुलिस पहले से ही मरे हुए क्रिमिनल्स का पोस्टमार्टम करवा चुकी थी और उन सभी की पहचान भी हो चुकी थी हरे जैकेट वाले क्रिमिनल्स की डेड बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी उसके चिथरे उड़ गए थे लेकिन फिर भी पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी पता लगा ली थी बाकी के क्रिमिनल्स की भी लगभग पहचान कर ली गई थी पुलिस को ये पता था कि इसमें से अधिकतर क्रिमिनल तो इंडिया के ही हैं ही नहीं ये सब दूसरे देश से यहाँ पर आए हुए थे पुलिस अभी भी इन लोगों के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी हालांकि अब आगे का काम तो स्पेशल टीम ही करेगी इसके बाद विक्रांत सी की स्पेशल टीम की तरफ ऐसी आई हुई ऑफिसर जाहवी को लेकर जोधन सिंह के पास गया जोधन को तमिल स्टार की चोरी का मुख्य आरोपी मानकर उसके केस की जाँच की जानी थी हालांकि अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिससे साबित एग्जीबीशन से मणि की चोरी की थी पुलिस अभी के के आरोपी मान रही थी रूही ने ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी की उसके पिता यानी के जोधन सिंह देश के सबसे शातिर चोर है जिन्हें पुलिस सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक पुलिस को न तो डी से न किसी फिंगरप्रिंट से ना ही किसी सबूत से जोधन की पहचान हो पाई है ऐसा लग रहा था कि इस तरह का कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं जोधन की कोई भी आईडी कहीं से मैच नहीं हो रही थी अंत में जब सभी संदिग्धों से स्पेशल टीम मिल चुकी तब विक्रांत ने ऑफिशियली ये दोनों केस स्पेशल टीम को ट्रांसफर कर दिया अब उसकी यहाँ सोलन में सारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी अब विक्रांत आराम से अपनी टीम लेकर देहरादून वापस लौट सकता था जहाँ पर उसे सिर काटने वाले केस की जाँच करनी थी उसने अपने अगले स्टेप को डिस्कस करने के लिए तुरंत ही अपनी टीम को ऑफिस में बुलाया स्पेशल टीम के रूप में उनका असली मिशन तो सिर काटने वाले केस की जांच करना ही था हालांकि जब इन लोगों को अचानक से सिर काटने वाले केस की के आखिरी विक्टिम निर्मला सैंगर की फोटो मिली तो तुरंत ही इन लोगों ने रूही के पिता यानी कि जोधन सिंह को इंटेरोगेट करना जरूरी समझा क्योंकि रूही ने निर्मला सेंगर की फोटो देते हुए बताया था कि वो उसकी माँ है ऐसे में जोधन के ऊपर शक करना लाजमी था इसके बाद अनुष्का ने रात भर जोधन सिंह को इंटेरोगेट भी किया था लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला जोधन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो रात भर अनुष्का से फिजूल की बातें करता रहा अनुष्का ने उसके ऊपर साइकोलॉजी के कई तरीके भी आजमाए लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं मिल सका पहली बार तो जोधन को ज्यादा कुछ याद ही नहीं है उसकी यादाश्त लगभग जा चुकी थी और अगर उसे थोड़ा बहुत याद भी था तो उसको भी वो ढंग से बता नहीं पा रहा था रूही ने विक्रांत को बताया था कि वो अपने पिता को इलाज के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पास लेकर गई थी और उस डॉक्टर ने बताया था कि उसके पिता के सिर में कोई गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है रूही ने यह भी बताया था कि उसके पिता के सिर में लगी चोट परमानेंट चोट है जिसे ठीक करना लगभग नामुमकिन ही है चूंकि रूही शुरू से ही अपने पिता के साथ ही रही है सो उसे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि कभी उसके पिता को कहीं चोट लगी हो उसका कहना था कि शायद जब उसके पिता तमिल स्टार की चोरी के लिए गए थे तब हो सकता है उस दौरान उन्हें चोट ही लगी हो क्योंकि उस चोरी के बाद से ही वो सदमे में आ गए थे और धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई हालांकि रूही उस वक्त बहुत छोटी थी और ये बात भी पुरानी हो चुकी है ऐसे में उसे इस बारे में कुछ खास याद भी नहीं था पहले तो एक बार के लिए विक्रांत को लगा कि अगर वो मेमोरी डिवाइस का इस्तेमाल करके जोधन सिंह की ओपीडी मेमोरी में चला जाए तो फिर वो निर्मला के बारे में और पता लगा सकता है लेकिन यहाँ तो विक्रांत को ये भी नहीं पता था कि जोधन कब निर्मला से मिला था और कब उसके साथ था ऐसे में अगर वो मेमोरी डिवाइस का इस्तेमाल कर भी लेता है तो भी मुश्किल ही है कि उसे निर्मला के बारे में पता लग सके दरअसल मेमोरी डिवाइस मात्र दस मिनट के लिए ही काम करती है विक्रांत इस टूल की मदद से एक बार में सिर्फ किसी खास दस मिनट के अंतराल को याद कर सकता है अब वो दस मिनट कौन से होंगे ये विक्रांत को ही चुनना होता है लेकिन जोधन कौन से, से मिला था और ना ही बेबे से मैच हुआ था ऐसे में इन तीनों का रूही से कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है लेकिन फिर ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर रूही के बायोलॉजिकल माँ बाप कौन है ऐसे में अगर अगर ये पता लगा लिया जाए कि रूही का असली बायोलॉजिकल माँ बाप कौन है तो फिर हो सकता है कि कुछ सच्चाई सामने आ सके सोचकर विक्रांत ने तुरंत हर्ष को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाने का ऑर्डर दिया उसने हर्ष को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजकर कर वहाँ ऐसी रूही के डीएनए का मैच निकलवाने के लिए कहा हो सकता है की डी के डेटा में से रूही का कोई रिलेटिव मिल जाए विक्रांत के कहने के बाद तुरंत हर्ष वहाँ ऐसी निकल पड़ा अभी उसे गए चंदी सेकंड हुए थे अचानक ऐसी वो फिर लौट आया उसके चेहरे पर काफी घबराए हुए भाव नजर आ रहे थे उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा खतरे वाला कोड बड़ भी नहीं मिला था फिर ये कैसी बेड न्यूज अपनी जे मत कहना के फिर से रो ही भाग गई विक्रांत ने हर्ष की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा नहीं सर ये आप ये न्यूज देखिये हर्ष ने विक्रांत की तरफ मोबाइल करते हुए उसे न्यूज दिखाना शुरू किया विक्रांत ने जैसे न्यूज देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई दरअसल न्यूज में ये आ रहा था कि तमिल स्टार के चोर को पकड़ा जा चुका है और साथ ही सारा चोरी का सामान भी बरामद हो गया है सी एच छह